का हैं और कोई तो ही प्रयास करना चाहिए देखो ये अविद्या के विषय में अनेक विकल्प चल रहे हैं यहाँ पर बताएंगे दर्शन या संयोग कब समाप्त होता है दृश्य पुरुष का दर्शन के होने पर है न दर्शन का मतलब ठीक है तो ध्यान देना दर्शन किसका कारण होगा दृश्य पुरुष के दृश्य और पुरुष के संयोग का कारण होगा या वियोग का कारण होगा दर्शन दर्शन क्या होगा व्योग का कारण होगा दर्शन का दर्शन किसका विरोधी है दर्शन किसका विरोधी है इसलिए दृश्य और पुरुष के संयोग का हेतु क्या कहा जाएगा दर्शन है ना? कहा जाएगा अब ध्यान देंगे दर्शन मोक्ष का अव्यवाहित कारण है दर्शन मतलब ज्ञान विवेक ये अव्यवाहित कारण है अव्यवाहित कारण अव्यवाहित कारण क्या है अदर्शनाभाव मतलब अविद्या की अविद्या की निवृत्ति ये किससे होगी दर्शन से दर्शन से क्या होगी अविद्या की अविद्या की निवृत्ति होने से मुक्त हो जाएगा या बंधन का अभाव हो जाएगा अविद्या की निवृति होने से बंधन का अभाव हो जाएगा बंधन का भाव क्या है मुक्त है अच्छा अब ध्यान देना तो दर्शन के होने पर बंधन का कारण रहेगा दर्शन मतलब ज्ञान ज्ञान other... के होने पर बंधन का कारण बंधन का कारण क्या है नहीं रहेगा, इसलिए इसलिए क्या होगा दर्शन को किसका कारण कहा जाएगा कई बुल्य क्यूँकी दर्शन के होने पर बंधन के कारण अज्ञान नहीं दर्शन के होने पर बंधन के कारण अज्ञान नहीं रहेगा बंधन का के कारण अज्ञान का नाश होगा और अज्ञान के नाश से क्या हो गया कई इसलिए दर्शन को कई का कारण कहा जाता है या मोक्ष का कारण कहा जाता है देखो यहाँ पर नाम नाम नाम क्या क्या क्या ये ये और ये नाम वाली क्या वस्तु? अभिद्या। अभिद्या नाम वाली क्या वस्तु वस्तु करते अज्ञान अविद्या अविद्या सांख्य सिद्धांत में दर्शन या ज्ञान के लिए क्या है विवेक ख्या शब्द आता है ना सतुष अन्य ख्या ऐसे शब्द आते हैं ज्ञान के लिए तो यहाँ पर अज्ञान क्या किम गुणा नाम अधिकार क्या गुणों का कार्य आरंभ करने का सामर्थ्य गुणों का, का कार्य आरंभ करने का सामर्थ है सामर्थ्य किसका गुणों का और क्या करने का तो कार्य आरंभ कौन करता है दुण। दुण। कि का कार्य आरंभ करने का सामर्थ्य क्या अविद्या है कहते हैं अविद्या दशा में सब होता रहता है तो कार्य आरंभ करने का सामर्थ जब तक है गुणों में तब तक क्या है सब कुछ संसार कार्य होता रहता है तो अनेक विकल्प उठाए गए हैं और फिर बाद में सब में कौन सा विकल्प मान्य है कैसे ये देखिएगा तो ये ही लग गया मतलब अज्ञान से सब होता है कहते हैं तो अज्ञान से क्या ले लिया पे कार्य आरंभ करने का अच्छा चेतन पुरुष पे प्रेरित होकर के ही होता है सब है ना और चेतन पुरुष पे जैसे जन्म से कोई सुखी है और कोई दुखी है और जन्म से कोई सुखी है कोई दुखी है किसी का मनुष्य शरीर से संबंध है किसी का पशु शरीर से संबंध है कोई रुगण है कोई स्वस्थ है तो ऐसा जो विषमता है तो विषमता का क्या कारण है, हु? ये है, बूर्ण है, बूर्ण तो है भी कहें विषमता का कारण गुण है गुण तो सब के प्रति एक ही ऐसे ऐसा सुरक्षता तो विषमता का कारण क्या है कर्म, कर्म। कर्म है ना तो ईश्वर जो है ना ये जब कर्म मतलब ये वैषम निर्घर्णय ना साफेक्ष ब्रह्म सूत्र है ना ईश्वर में विषमता और निर्घन का दोष नहीं आता है निर्घन करके क्या निर्दयता वैसम निर्घनी न साफेक्ष ऐसा है ना ईश्वर पर ऐसा है की ईश्वर जो है ना सृष्टि करता ऐसा माना जाता है तो ईश्वर सृष्टि करता है तो ऐसा मान्य पर ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष आता है जो तो विषम है किसी को दुखी बनाया किसी को दुखी बनाया किसी को स्वस्थ बनाया किसी को रुगण बनाया और ऐसा करने में दुखी बनाने में ये सब करने में उनको कोई दया नहीं आई तो निर्घन मतलब निर्दयता दोष किया गया तो सृष्टि करता है तो वहाँ ब्रह्मपूत्र में शंका उठाई गयी वैसा निर्घने न ईश्वर में विषमता और निर्दयता दोष नहीं है क्यों साफिकार सृष्टि जो है ना पूर्व कर्मों की अपेक्षा रखती है तो कहते हैं सृष्टि की आदि में जब जीवों को सृष्टि की तब कर्म कहते हैं कि पूर्वकल्प में जीवों ने जो तो कर्म किए थे ना उसके अनुसार धाता यथापूर्वम ये परमात्मा ने यथापूर्वम पूर्व के अनुसार सृष्टि की है पूर्व के अनुसार पूर्वकल्प के अनुसार सृष्टि की है जिन जीवों के जैसे कर्म होते हैं तो कर्म के अनुसार ही क्या है की ईश्वर संकल्प करते हैं और ईश्वर से प्रेदीप होकर प्रति सब कार्य करती है ठीक है विषमता का हेतु कर्मी होता है फिर कहें अविद्या समता का हेतु है तो, की सब तो एक जैसी हो गई अविवेक हेतु है कुछ भगवत विस्मृति हेतु है ये सब एक जैसे हो जाएंगे ना तो विषमता का हेतु कर्म ही माना गया है ना ऐसा देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर तो हम क्या बताना चाहते गुणों का कार्य आरम्भ करने का सामर्थ तो गुणों का कार्य करने का सामर्थ्य जो होता है भगवत संकल्प से होता है न हाँ तो क्या ये अभिज्ञा है क्या ऐसा तो विचार एक विकल्प हो गया दूसरा विकल्प देखेंगे आहोश वेले धाता यथा पूर्वक है ना परमात्माकल्प <coughs> के अनुसार रचना की है कृप सामर्थ्य धातु है ना वहाँ पर कृपु सामर्थ्य वहाँ रचना करने अर्थ में है केवल कल्पना ऐसा नहीं है वहाँ पे कृपु तो कृपु सम देख लेना सामर्थ्य असमर्थ्य क्या धातु पाठ में देख लेना वो तो रचना अर्थ में वहाँ पर आ रही धातु कल्पना नहीं है रचना अर्थ है वहाँ पर धातु पाठ में देखेंगे आगे ध्यान देंगे दूसरा विकल्प है स्वामीना है दृषि रूप से स्वामीना का अर्थ है कि ज्ञान रूप स्वामी या तो क्या चेतन पुरुष अथवा अथवा दृष्टा चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाली विषय बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषय को किसे अर्पित कर देती है पुरुष लिए बुद्धि में विषय प्रतिबिंबित हो जाता है जब बुद्धि विषय के आकार की होती है तो बुद्धि में क्या प्रतिबिम्बित होता है विषय बुद्धि अपने में को के लिए कर देती है। तो वही है कि चेतन को करने वाली प्रधान चित्त प्रधान चित्त बुद्धि है ना प्रधान प्रधान चित्त की वृत्ति रूप से उत्पत्ति न होना प्रधान चित्त की वृत्ति रूप से उपत्ति न होना प्रधान चित्त में कर्मधारे समाज है ये जो है ना वृत्तियों की अपेक्षा जो है शब्दादी आकार वृत्ति सुख दुखाकार वृत्ति और क्या विख्याति रूप वृत्ति दोनों प्रकार से उत्पत्ति न होना क्या है ये अविद्यादर्शन चलना है ना अथवा चेतन पुरुष को विषय अर्पित करने वाली नहीं चेतन पुरुष को जिसे अर्पित करने वाले प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना प्रधान चित्त का वृत्ति रूप से उत्पन्न न होना क्या है अविद्या है ये हो गया दूसरा विकल्प है कितने विकल्प है ध्यान रखेंगे और विकल्प का ही तात्पर्य है यहाँ स्वस्मिन स्वाकर्ष दृश्य किया है ना तो स्वस्मिन कर्त हो जाएगा दृश्य तो उसका यह है अर्थात दृश्य के विद्यमान होने पर जो दर्शन का अभाव है वह अविद्या है दृश्य के विद्यमान होने पर किसका अभाव दर्शन का अभाव दर्शन मतलब ज्ञान तो दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव मतलब क्या है कि विषय ज्ञान का अभाव और विवेक का अभाव दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव क्या है अविद्या है ये कौन सा विकल्प है दुखी दुखी का ये तात्पर्य बताया है ना तो प्रधान की वृत्ति रूप से उत्पत्ति न होना वृत्ति रूप से उत्पत्ति न होना मतलब वृत्ति रूप ज्ञान का अभाव है ना दृश्य के विद्यमान होने पर जो ज्ञान का अभाव ऐसा अब ये तृतीय विकल्प है कि कि गुणा नाम। क्या गुणों की पुरुषार्थ पुरुषार्थ हुआ युक्त होना अविद्या है तो इसको मैंने ऐसा समझाया था कल गुण से, से क्या लेना है बुद्धि गुण ऐसी क्या लेना है गुण अर्थात बुद्धि होने पर ही भोग और अपने पुरुषार्थ होते है ठीक है तो बुद्धि होने पर ही भोग और अकवर पुरुषार्थ होते हैं इसलिए पुरुषार्थ वाली कौन हो जाएगी पुरुषार्थ वाली मतलब पुरुषार्थ का जनक यहाँ पर है पुरुषार्थ का तो पुरुष कौन हो जाएगी बुद्धि तो पुरुषार्थ हो जाएगी बुद्धि तो पुरुषार्थवत्ता किसकी हाँ मतलब बुद्धि की पुरुष का बुद्धि की पुरुषार्थवत्ता या बुद्धि को पुरुषार्थ से युक्त होना ही तो क्या है अभी क्या है अब पंक्ति कहा क्या गुणों की पुरुषार्थ विद्या है ये कितना विकल्प हुआ क्योंकि चतुर्थ देखेंगे अथवा अविद्या ध्यान देंगे। प्रलय काल में चित्त भी तो नहीं रहेगा प्रकृति रहेगी ना तो प्रलय काल में अपने चित्त के साथ है ना तो ध्यान देंगे स्व शब्द दृश्य के लिए आया है ना तो दृश्य चित्त कर सकते है क्योंकि ये प्रलय काले को जोड़ देंगे क्योंकि प्रलय काल में ही ले होता है अथवा प्रलय काल में अपने चित्त अथवा प्रलय काल में दृश्य चित्त के साथ प्रकृति में लीन होने वाली अविद्या के साथ प्रकृति में लीन होने वाली अविद्या अविद्या कौन जो संस्था अस्मिता रागव द्वेष अविवेश यही पंचपर्वाद्या है ना पंचपर्वा विद्या क्या है अविद्या अस्मिता रागत द्वेशनिवेश ये सब चित्र में पड़े रहते हैं और चित्र में पड़े रहते हैं जब मनुष्य क्या है एक शरीर का त्याग करता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तो उसका ये तो बुद्धि उसकी वही रहती है वही रहती, मन वही रहता है तो, तो रहता है ना तो स्थल शरीर का त्याग होने पर भी मन बुद्धि दूसरे शरीर में चली जाती है और तो जब तो उसमें क्या है की बुद्धि में रहने वाले जो अविद्या भी दूसरे शरीर में चली जाएगी अविद्या मतलब पंच अविद्या वाली अविद्यागत में सभी जाएंगे तो यही यहाँ पर कहते हैं प्रलय काल में अपने चित्त के साथ प्रधान में लीन होने वाली प्रधान या प्रकृति में लीन होने वाली क्या कहेंगे अथवा प्रलय काल में अपने चित्त के साथ प्रधान में लीन होने वाला निरुद्धाकरीन होने वाला तथा स्थिति का तथा सृष्टिकाल में तथा सृष्टि काल में दृश्य की उत्पत्ति का कारण स्वागत कर दिया है दृश्य की उत्पत्ति का कारण अविद्या है प्रलय काल में दृश्य के साथ प्रकृति में लीन होने वाला होम अविद्या जब चित्त का लय हो जाएगा तो अविद्या का विलय हो जाएगा लय का तो मतलब समाप्ति है क्या इसी की जैसे घट का लय हो गया मतलब घट मिट्टी रूप से स्थित हो गया ऐसा तो इसका क्या है की किसमें प्रधान स्थित हो जाएगा और भगवान सर्वज्ञ परमात्मा जानता है कि किसकी अविद्या कौन है किसका कर्म कौन है तो सृष्टि के समय क्या उसका उसे संयोग कर है परमात्मा पंक्ति लगाएंगे अथवा प्रलय काल में दृश्य चित्त के साथ प्रकृति में लीन होने वाली तथा स्थिति काल में चित्त की उत्पत्ति का कारण है चित्त की उत्पत्ति का कारण कौन है अविद्या है जिसकी अविद्या ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गयी तो वो फिर क्या है कि रहेगी चित्त के साथ प्रकृति में लीन होगी तो फिर उसकी उत्पत्ति का भी जब विद्या नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी कितने विकल्प हो गए चार हो गए ना अच्छा तो ये चित्त के तो इसका मतलब चित्त में रहती है ना ये और प्रलय के समय क्या है चित्त भी लीन हो जाएगा और उस चित्त के साथ वो भी लीन हो जाएगी और जब सृष्टिकाल में किस में रहेगी वो चित्त में चित्त में रहेगी ना और प्रथम विकल्प में क्या है गुणों का कार्य आरंभ करने का सामर्थ्य भी क्या है।, है ना अलग अलग है ना और द्वितीय विकल्प में क्या है कि जो दर्शन का अभाव वृत्ति का अभाव यही है ना ज्ञान का अभाव और तीसरा है पुरुषात्वता और चतुर्थ क्या है ये चित्त के साथ प्रकृति में लीन होने वाली तथा सृष्टिकाल में चित्त की उत्पत्ति का कारण है क्या हो गया की गण, गणना भी करते जाइएगा और पंचम है आपका किम स्थिति संस्कार देना गति संस्कार हो स्थिति संस्कार है तो अभी जो सृष्टि चक्र चल रहा है तो इस समय तो प्रकृति में, में कौन से संस्कार हैं गति संस्कार है, है? और प्रलय हो जाने पर सृष्टि होती है तत्काल सृष्टि काल में सृष्टि होगी प्रलय के बाद लंबे समय तक सृष्टि नहीं होती है उस समय क्या होता है स्थिति काल होता है और उस समय जो संस्कार होते हैं प्रकृति के उसे कहते हैं स्थिति संस्कार अभी प्रधान का कौन सा संस्कार है स्थिति संस्कार और प्रये काल में स्थिति संस्कार है तो यहाँ पर स्थिति संस्कार का अर्थ है आप कर लेंगे प्रधान में प्रधान में रहने वाले साम्यावस्था के संस्कार प्रधान ये क्या है प्रधान वर्ती सामयावस्था या प्रधान में रहने वाली कौन रहेगी प्रधान में सामयावस्था तो प्रधान में रहने वाली साम्यावस्था के संस्कार सामयावस्था के संस्कार मतलब सामयावस्था के जनक संस्कार प्रधान में रहने वाली कौन साम्यावस्था साम्यावस्था कब रहती है प्रलय काल में।, में प्रधान ध्यान देना प्रलय काल में प्रधान की साम्यावस्था रहती इसका मतलब है कि प्रधान काल में अरे ये प्रलय काल में प्रकृति के सतम तीनों गुण समान हो जाते हैं प्रलय काल में प्रकृति के सम समीनों गुण कैसे रहते हैं सम रहते हैं और काल में कैसे हो जाते हैं विषम हो जाते हैं तो प्रलय काल में क्या है कि प्रधान के गुणों की क्या होती है साम्यावस्था तो ये ऐसा करना कि प्रलय काल में प्रधान में रहने वाली साम्यावस्था के संस्कार प्रलय काल में प्रधान में रहने वाली सामयावस्था के संस्कारों का क्षय होने आरोप वो संस्कार किसके हैं साम्यवस्था के तो सामयावस्था के संस्कारों का होने पर क्या होगा छा नहीं इसी संस्कार तो क्या है सामयावस्था के संस्कार है प्रदय काल में प्रधान में रहने वाली साम्यावस्था के संस्कारों का क्षय होने, होने पर सामयावस्था के संस्कारों का क्षय होने पर क्या होगा गति संस्कार होंगे है न तो गति संस्कार अभिव्यक्ति गति संस्कारों की व्यक्ति होना गति संस्कार का है प्रधान में रहने वाले महादादी विकार के आरंभक संस्कार प्रधान में रहने वाले महादादी विकारों के आरंभक संस्कार या जनक संस्कार प्रधान में रहने वाले महादादी विकारों के जनक संस्कार ये किसका अर्थ हो गया गति संस्कार का मतलब महादादी विकारों के जनक संस्कार ये किस में रहेंगे प्रधान में ध्यान देंगे क्या स्थिति संस्कारों का क्षय होने पर गति संस्कारों की अभिव्यक्ति अविद्या है अर्थात क्या प्रलय काल में प्रधान में रहने वाली साम्यावस्था के संस्कार प्रलय काल में प्रधान में रहने वाली साम्यावस्था के संस्कारों का क्षय होने पर उसी प्रधान में रहने वाली उसी प्रधान में रहने वाली महादादी विकारो के जनक संस्कारों की अभिव्यक्ति प्रधान में रहने वाले गति संस्कार का क्या जात है महादादी विकारों के जनक संस्कार ये किस में रहेंगे ये भी प्रधान में रहेंगे प्रधान में रहने वाले महादादी विकारों के जनक संस्कार की अभिव्यक्ति अभी क्या है लग गया महादादी विकारों के जनक संस्कार की अभिव्यक्ति अथवा कह सकते हैं यहाँ पर की विस्मावस्था के संस्कार ऐसा भी कह सकते जो वहां साम्य अवस्था था ना साम्य अवस्था के जनक संस्कार तो यहाँ विषम अवस्था के जनक संस्कार कह सकते है क्या क्या प्रधान क्या प्रधान में रहने वाली सामयावस्था के जनक संस्कारों का अच्छा होने पर क्या प्रधान में रहने वाली सामयावस्था के जनक संस्कारों का अच्छा होने पर प्रधान में रहने वाली महादादी विकारों के जनक संस्कारों की अभिव्यक्ति अभिद्या है तो क्या ये दिया है कितने विकल्प हो गए पांच पाँच हो गए अब देखो तो फिर विकल्प देखेंगे यत्र, है यत्र यत्र भी से, भी से जिस विषय में यह कहा गया ये जो इधम उत्तम ऐसा आता है तो पंच सिक्ख के वचन आ जाते इस प्रकार जिस विषय में आचार्य पंच के द्वारा कहा गया प्रधानम स्त्या एवं वर्तमानम विकार्थ अप्रधानम प्रधान जानते हैं जिसको की प्रकृति कहते हैं ना जिससे महादादी की उत्पत्ति होती है उसी को प्रकृति अथवा प्रधान कहा जाता है कार्य सभी कार्यों का जनक कारण सभी कार्यों का जनक होने से प्रकृति को क्या कह देते है प्रधान कार्य अप, अप्रधान होते है कारण की अपेक्षा अब ये तो पंक्ति लगाना यहाँ पर प्रधानम स्थित है ना इस अर्थ है साम्य अवस्था रूपिर इस का क्या है साम्यावस्था रूपेण तो प्रलय काल में प्रधान कैसे रहता है साम्यावस्था रूप से प्रलय काल में प्रधान की कौन अवस्था होती है साम्यावस्था तो यदि हमेशा साम्यावस्था ही बनी रहे तो फिर कार्य की उत्पत्ति होगी कार्य की उत्पत्ति कब होती है हाँ वैषम्यवस्था होने पर ईश्वर संकल के संकल्प से वैषम होती प्रधान लगाइए प्रधान साम्यावस्था से ही विद्यमान होने पर या प्रधान साम्यावस्था से ही विद्यमान होने पर या साम्यावस्था से ही विद्यमान प्रधान इस यो वर्तमानम प्रधानम ऐसा लगा लेना वर्तमानम प्रधानम साम्यावस्था से ही विद्यमान प्रधान जब साम्यावस्था ही विद्यमान रहेगा प्रधान तो कार्य को उत्पन्न करेगा तो विकार आकरणा है की कार्य की उत्पत्ति न करने के कारण महादारी विकार करते है कार्य महदाधिकारियों की उत्पत्ति न करने के कारण अप्रधान हो जाएगा क्या है अप्रधानम हो जाएगा अप्रधान हो जाएगा अर्थात अकार हो जाएगा कारण नहीं रहेगा कौन अकार हो जाएगा प्रधान, प्रधान। पंक्ति लगेगी की प्रधानम साम्यावस्था रूप से ही विद्यमान रहने पर या प्रधान साम्यावस्था रूप से ही विद्यमान रहने पर कार्यो को उत्पन्न न करने से अकार हो जाएगा या कारण भिन्न हो जाएगा अप्रधान हो जाएगा लग जाएगा हो जाएगा मतलब वो कारण भिन्न हो जाएगा कारण नहीं रहेगा अब ध्यान देंगे तो कारण कब हो सकता है जब केवल अवस्था रूप से न रहे चलिए तथा उसी प्रकार से वहाँ स्थित एवं वर्तमान हम और यहाँ उसकी विपरीत में क्या है गत्या एवं वर्तमानम तो वहाँ इस सित्ताय वर्तमान कर क्या किया था साम्यावस्था से ही वर्तमान होने पर तो गयमान कर्ज कर लेना की वैषम्यवस्था से ही विद्यमान होने पर यदि वैषम अवस्था में क्या होती है बताइए, बताइये तो प्रधान सदा वैषम्यवस्था में बना रहेगा तो क्या होती रहेगी तब तो कार्य होते रहेंगे कार्य नित्य होते रहेंगे और क्या है की कभी वो कारण रूप में स्थित हो पाएगी नहीं हो पाएगी वही बताते हैं तथा उसी प्रकार वैषम रूप से ही वर्तमान होने पर विकार नित्य हमेशा वैषम व्यवस्था होगी मतलब क्या कि विकार ही नित्य होंगे जो विकार होंगे वो नित्य हो जाएंगे अब ध्यान देना वैषम व्यवस्था रूप से ही विद्यमान होने पर विकार नित्य कर रहे की नित्यता होने के कारण अप्रधान प्रधान आप्रधान हो जाएगा प्रधान क्या होगा मतलब कार्य रूप से ही बना रहेगा बताइए उसी प्रकार व्यवस्था रूप से ही वर्तमान होने पर कार्यों की नित्रता होने के वो आप्रधान हो जाएगा। कारण वो हो आप पाएगा कार्य रूप से ही रहेगा अच्छा अब ध्यान देंगे वो वह था क्या ही प्रधान व्यवहार लभते न अन्य क्या वो अस्वैठा प्रवृत्ति और इस प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति दोनों प्रकार से प्रवृत्ति मतलब साम्यावस्था रूप से प्रवृत्ति और वैषम अवस्था रूप से प्रवृत्ति है तो ध्यान देना सृष्टि काल में कैसी प्रवृत्ति होती है वैष्मा रूप से प्रवृत्ति होती है और समय काल में सामयावस्था रूप से प्रवृत्ति होती है ध्यान देना गुण एक जैसे नहीं रहते हैं गुण है। का प्रति क्षण परिणाम होता रहता है प्रति क्षण नष्ट नहीं होते हैं गुणों का परिणाम होता रहता है तो अभी सृष्टिकाल में क्या है इनका विषम परिणाम चलता रहता है कभी सत्व ज्यादा हुआ कभी रथ ज्यादा हुआ कभी सम ज्यादा हुआ और प्रलियावस्था में जो सत्र गुणों का परिणाम चलता है वो सम परिणाम चलता रहता है है ना ऐसा कहते हैं और या अस्त कार्य प्रधानस और प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति मतलब सामयावस्था रूप से और वही वैसम रूप से और प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति प्रधान कि उसे प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण उसे प्रधान नाम प्राप्त होता है या उसे प्रधान उसका प्रधान पद से व्यवहार प्राप्त होता है किसका प्रधान का, प्रधान का और प्रधान की दोनों प्रकार प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण उसका प्रधान नाम से व्यवहार किया जाता है उसका प्रधान नाम से प्रधान या उसका प्रधान नाम से व्यवहार प्राप्त होता है उसका प्रधान नाम से व्यवहार प्राप्त होता है अन्यथा अन्यठाना अन्य प्रकार से आ, अन्य प्रकार से उसे प्रधान क्या कहेंगे अन्य प्रकार से उसे प्रधान नाम प्राप्त नहीं होता जाएगा दोबारा देखेंगे और प्रधान की दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होने के कारण उसका प्रधान पद से व्यवहार किया जाता है प्रधान पद से व्यवहार किया जाता है मतलब प्रधान नाम से कहा जाता है प्रधान नाम से और अन्य प्रकार और अन्यथा का अन्य कारण से उसे प्रधान नाम से नहीं कहा जाता है अन्य मतलब अन्यथा उसे प्रधान नाम से नहीं कहा जाता है अन्य किसी भी कारण उसे प्रधान नाम से नहीं कहा जाता है प्रधान नाम से कब कहा जाता है जब उसकी दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होगी है ना अच्छा सम्यवस्था रूप से और वही सम्यवस्था रूप से अभी तो प्रधान को कारण मानकर कहा गया ना आगे देखेंगे कारणांतरे सू अपलेश समान चर्चा अब ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रधान को कारण मानकर कहा है ना कि स्थिति से ही वर्तमान रहे या तो गति से ही विद्यमान रहे तो जगत का कारण क्या है ईश्वर माना जाए या परमाणु माना जाए ये दिक्कत वहां ही उठ सकते हैं कि ईश्वर और परमाणु क्या ये समरूप से रहते हैं अथवा विषम रूप से रहते हैं कि विषम रूप से रहेंगे तो हमेशा कार्य को उत्पन्न करते रहेंगे और सम से रहेंगे तो मतलब क्या बिना कार्य को उत्पन्न करते हुए रहेंगे जगत का कारण ईश्वर माना जाए या परमाणु माना जाए यदि समरूप से ही रहेंगे तो क्या है कार्य को उत्पन्न हाँ। और यदि विषम रूप से ही रहेंगे तो कार्य को ही उत्पन्न करेंगे समरूप से ही रहेंगे ही है ना और विषम रूप से ही रहेंगे तो दोनों काम हो पाएंगे तो वही है कारणांतरेश समानक चर्चा अन्य कल्पित कारणांतरों के होने पर भी अन्यकल्पित कारणांतर होने पर भी समानस चर्चा कर समान व्यवहार विचार होता है समान चर्च पर भाषण लातु है कि अन्य कल्पित कल्पित होने पर भी समान समान विचार विचार उपस्थित उपस्थित होता होता है है तो अब देखेंगे समान चर्चा समान विचार उपस्थित होता है कितने विकल्प हुए बताओ पाँच हो गए आगे विकल्प भी, भी आ रहे हैं दर्शन शक्ति एवं अदर्शन इतना दर्शन शक्ति दर्शन शक्ति किसको कहा गया है दृश्य बुद्धि को किसको कहा गया है बुद्धि को कि बुद्धि ही अविद्या है बुद्धि हाँ इत, करते, इत हा। एक अर्थ है इसके आचार्य वनती ऐसा एक आचार्य कहते हैं एक आचार्य क्या कहते हैं बुद्धि अज्ञान है बुद्धि ही, ही अज्ञान है ऐसा अलग अलग अज्ञान का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है वो बता रहे हैं कि दर्शन शक्ति कर आचार्य ऐसा आचार्य कहते हैं सम्मान के लिए वो वचन है ना या एक वर्ग के लोग ऐसा मानते हैं प्रधान प्रधानस्य आत्म छापनाथा प्रवृत्ति सोचते है क्योंकि प्रधान प्रधान बुद्धि क्योंकि क्योंकि बुद्धि को आत्मक्षापनार्था नहीं क्योंकि पुरुष को आत्मक्षापनार्थ कर से अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए क्योंकि पुरुष को अपना स्वरूप क्योंकि पुरुष को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रधान प्रधान की प्रवृत्ति होती है प्रधान बुद्धि आत्मक्षापनार्था है ना तो ध्यान देंगे या पुरुष को जो अध्ययन कर लेंगे क्योंकि पुरुष को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति होती है पुरुष को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए किसके स्वरूप का अपना मतलब के नहीं, नहीं यह ध्यान देंगे प्रधान के स्वरूप का है ना न्षापनार्थ है ना तो अपना का लिखा है तो प्रधान प्रधानस्व लिखा गया तो प्रधान को ही लेना ऐसा है ना कि बुद्धि को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए पुरुष क्या जान लेगा की ये बुद्धि कैसी है त्रिगुणात्मिका है ना निर्गुण नहीं है ये कैसी है त्मिका है हे, हे, बंधन का कारण है इस गुप्त में इस गुफ में अरे तो प्रवृत्ति वास्तव में क्या है कि दोनों का के स्वरूप का, का बोध कराने के लिए है स्वरूप से दोनों का लिया गया है ना दोनों का लिया गया है ना तो आत्म आत्मक्षापनाथा में या आत्म शब्द आ गया है ना तो यदि आत्म से आप लेना भी चाहें प्रधान तो आप जाद लक्षणा करके दोनों ले लो तो कोई ऐसी बात नहीं है ना समी देखेंगे कि पुरुष को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है ऐसी है। किसकी प्रवृत्ति होती है प्रधान प्रधान से क्या लेना है बुद्धि क्योंकि पुरुष को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए बुद्धि की प्रवृत्ति होती है ऐसी सुटी है तो इस कारण से जो है ना आदर्शन किसको कह दिया जिसकी प्रवृत्ति होती है किसकी होती बुद्धि की इसलिए जो है ना दर्शन शक्ति करते हैं वो क्या बुद्धि बुद्धि ही बुद्धि अविद्या है ऐसा एक आचार मानते हैं क्योंकि पुरुष के लिए अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है ऐसी सभी विषयों सभी विषयों का ज्ञान करने में समर्थ या सभी विषयों को जानने में समर्थ कौन बुद्धि सभी यहाँ बोध है जानना या प्रकाशित करना है मतलब सभी कार्य करने में समर्थ कौन होती है बुद्धि कार्य को मतलब कार्य करने में समर्थ होती है बुद्धि लेकिन प्रकाश करने में समर्थ कौन होता है ऐसा लेना बोध का विषय बोध का ज्ञान बोध अर्थ है जंगे विषय ये सभी विषयों का सभी विषयों का बोध करने में समर्थ सभी विषयों को जानने में समर्थ कौन पुरुष कौन पुरुषा यहाँ प्रवृत्ति से लेना बुद्धि प्रवृत्ति सभी विषयों को जानने में समर्थ पुरुष बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले किसी भी दृश्य विषय को नहीं देखता है सभी विषयों को जानने में समर्थ सभी विषयों को प्रकाशित करने में समर्थ मतलब चेतन ही विषय को जान सकता है चेतन ही प्रकाश कर सकता है तो सभी पदार्थों को जानने में समर्थ कौन है चेतन लेकिन क्या है की बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले वो घट है पट है इस रूप में जान पाता है बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले या घट है या पट है इस रूप में नहीं जान पाता है जब बुद्धि की प्रवृत्ति होती है ना जब बुद्धि घटाकार होगी तब वो किसको जानेगा घट गट विषय को तब घट विषय को जानने में समर्थ है और जब बुद्धि की प्रवृत्ति का होगी तब पट को जानने में समर्थ है तो ध्यान देना तो वो वो, थ, वो कब जान पाता है को बुद्धि की प्रवृत्ति तो तो और बुद्धि की प्रवृत्ति तो के पहले जान पाता है नहीं। तो वही बताते हैं सभी विषयों को जानने में समर्थ पुरुष बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले किसी को नहीं जान पाता है किसी को नहीं जानता है तो सर्व बौद्ध बोध समर्थ कौन है पुरुष सर्व बोध बौद्ध बोध असमर्थ प्रथमा व्यक्ति है ना और पुरुषा में भी क्या है प्रथमा अब सर्व कार्य करण समर्थ सर्व कार्य करण समर्थ सभी कार्यों को करने में समर्थ कौन है यहाँ प्रकाश से अतिरिक्त कार्य जो है ना ज्ञान से अतिरिक्त कार्य ज्ञान से भिन्न जो कार्य हैं उनके सभी कार्यों को करने में समर्थ कौन है यहाँ योग दर्शन में भी बुद्धि को ही करता देखते हैं अब ध्यान देंगे सभी कार्यो को करने में समर्थ दृश्य दृश्य का क्या है बुद्धि की सभी कार्यो को करने में समर्थ बुद्धि अच्छा तदा न दृश्य थे तब ए, अच्छा पुरुष के द्वारा देखा नहीं जाता है क्या न दृश्य थे, थे। बुद्धि दिखाई देती है आज बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले बुद्धि और दो चार मिनट बैठ लो की बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले बुद्धि नहीं दिखाई देती है यही बैठ जाइए लो। अच्छा। आगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे कि बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले बुद्धि को पुरुष जान सकता है नहीं जान सकता है जैसे ध्यान देना कि पुरुष जैसे सभी विषयों को जानने में समर्थ पुरुष बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले विषय को नहीं जान सकता है उसी प्रकार वो बुद्धि को भी नहीं जान सकता है जिस को नहीं जान सकता है उसी प्रकार वो बुद्धि को भी नहीं जान सकता है भी घटा दी विषयों को नहीं जान सकता है और बुद्धि को भी नहीं जान सकता है मतलब बुद्धि की प्रवृत्ति को भी नहीं जान सकता है तो पंक्ति लगाएंगे सभी कार्यो को सभी कार्यो को करने में समर्थ है बुद्धि उस समय पुरुष के द्वारा नहीं देखी जाती है कब बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले तो दृश्य से, से चाहे बुद्धि ले लो अथवा पूरा प्रधा, अचेतन प्रधान ले लो सभी कार्यों को करने में समर्थ है अचेतन प्रधान बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले पुरुष के द्वारा नहीं देखा जाता है इसी है ना इसलिए ध्यान देंगे कि प्रधान और पुरुष का संयोग ही हेतु है, है। मतलब जब प्रधान और पुरुष का संयोग होगा तभी सब हो पाएगा क्या हो पाएगा होने पर ही होगा अच्छा मिनट बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले है ना या टीकाकारों ने क्या किया देगा थोड़ा इसका अनुवाद कैसे लगाया इस पंक्ति लगा को ये कौन सा विकल्प है छठुआ है हमने तो बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले बुद्धि नहीं दिखाई देती है इस तरह से हमने लगाया है दूसरे टीकाकार कैसे लगाते हैं थोड़ा ध्यान देना सातवा है ना ये छठवा है अच्छा यही इसी तरह लगाया है तो बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले जो है ना बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले विषय के आकार में परिणत बुद्धि को नहीं जान सकते मतलब तो बुद्धि की प्रवृत्ति के पहले बुद्धि की प्रवृत्ति को नहीं जान सकते वही है जो लगाया है वही लगाया है आगे ध्यान देंगे कितने विकल्प हो गए छे उभयसेम धर्मा एक है अदर्शनम उभय धर्मा अदर्शन दोनों का भी धर्म है आदर्शन दोनों का धर्म है मतलब किसका किसका पुरुष और बुद्धि पुरुष और कि आदर्शन पुरुष और बुद्धि दोनों का धर्म है एके ऐसा एक आचार्य मानते हैं अभी किसका ये धर्म बता रहे हैं दोनों का धर्म बताते हैं अच्छा इसमें बुद्धि का धर्म क... इसके पहले क्या पक्ष था मतलब दर्शन शक्ति एवं दर्शनम था ना मतलब बुद्धि ही अविद्या इसके पूर्व पक्ष में अच्छा ये किस पक्ष में आया है कि वो बुद्धि का धर्म किस पक्ष में कहा है चलो विचार कर लेना विचार करके देखेंगे आदर्शन दोनों का धर्म है बुद्धि वो पुरुष दोनों का धर्म है वंती त्रदम दृश्य से स्वात्म इदं अपनी स्वात्मभूतमपि प्रत्यापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्म भत्र तब इदम है ना इदम से लेना आदर्शन ये कौन सा विकल्प आयेगा सातवा आएगा ना hmm. कि इदम इधम अदर्शनम इधम से अदर्शन लेना है या अदर्शन दृश्य से स्वात्म भूतम अभी दृश्य का अपना स्वरूप होने पर भी जब दोनों उधर धर्म शब्द आया है ना hmm. और यहाँ स्वार्थभूतम आया है तो स्वार्थभूतम का भी धर्म अर्थ लेंगे क्यों तो धर्म आ चुका है फिर hmm. स्वार्थ भूतम का कर, स्वरूप करे तो विरूप तो नहीं होगा ना वहाँ धर्म कहा स्वरूप कहा ये कहते हैं कि दृश्य का धर्म होने पर भी दृश्य का धर्म कौन है अविद्या कि दृश्य का धर्म होने पर भी पुरुष प्रत्यय अपेक्षम तो यहाँ पर है पुरुष प्रत्ययपेक्षम का कर्त हो जाएगा कि ये की क्या होगा चित छायापति सापेक्षम चिताया तो समझते है की बुद्धि में क्या है चिति चेतन की छाया चेतन का प्रतिबंध पड़ता है न अचेतन बुद्धि में क्या होता है चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है तो अर्थ हो जाएगा चिति चितयापत्ती सापेक्षम क्या कहेंगे चित छायापति सापेक्षम चिती करते चेतन चेतन शक्ति कि ऐसा देंगे की चित छायापत्ती सापेक्षम की पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाली पुरुष के प्रतिबिंब की या पुरुष के प्रतिबिंब पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला दर्शनम कर पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान बिना जब तक ध्यान देना बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक बुद्धि विषय के आकार पदार्थ के आकार वाली हो पाएगी जब तक बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तब तक बुद्धि पदार्थ के आकार की नहीं हो पाएगी तो पंक्ति लगाना कि दृष्टि का अपना धर्म होने पर भी कौन अज्ञान इदम कर अज्ञान दृश्य धर्म होने पर भी पुरुष के प्रतिबिंब अपेक्षा रखने वाले पुरुष के की अपेक्षा रखने वाला दर्शन दर्शन करते पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान दृष्टि के दृश्य धर्म ज्ञान के धर्म रूप से अविज्ञा होता है अच्छा पदार्थ ज्ञान तो यहाँ पर ज्ञान कि ये तो अंतर आना चाहिए ना ये कौन सा ये चल रहा है विकल्प यही चल रहा है ना दर्शन शक्ति है वो यही विकल्प चल रहा है ना कहाँ से आया अच्छा अच्छा अदर्शन दोनों का धर्म है तो इसको समझ हाँ ठीक ठीक अलग विकल्प हो गया तो अदर्शन दोनों का धर्म है इसको समझाया जा रहा है कि ये अदर्शन दृश्य का धर्म होने पर भी पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा करने वाला पुरुष की प्रतिबिंब की अपेक्षा करने वाला कौन ये दर्शन मतलब पदार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान दृष्ट के दृश्य का धर्म होने से दृश्य बुद्धि भी है ना और उसकी जो जो दृश्य बुद्धि है बुद्धि की वृत्ति या बुद्धि का धर्म क्या है ये पदार्थ ज्ञान, दर्शन ये दर्शन दृष्टि का धर्म होने से अविद्या होता है से अविद्या लेता लिया था ना, अविद्या कौन होता है दर्शन तो यहाँ दर्शन को मतलब क्या है पदार्थ ज्ञान को क्या कहा है अविद्या पदार्थ ज्ञान को अभिद्या कहा है तो ये ध्यान देना विवेक ख्या को नहीं कहा है की विवेक ख्या अविद्या नहीं है दोबारा देखेंगे इदम या इधम से क्या लेना है अगर अदर्शनम या अविद्या दृष्ट का धर्म होने पर भी पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा करने वाले पुरुष के प्रतिबिंब का अपेक्षा करने वाला पदार्थ ज्ञान दृष्ट का धर्म होने से अविद्या होता है अविद्या कौन होता है दर्शन दर्शन क्यों दृश्य का तथा पुरुष अनाथमूतम अपनी ओम पूर्ण पूर्णमेद पूर्ण पूर्णम दूर्ण पूर्णमाद